हम इस सूत्र को समझे ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है एक एक शब्द को जतन करके समझना और एक एक शब्द को सुरति में संभाल के रखना गुरु मानुष करी जानते तेनर कहिए अंध महादुखी संसार में आगे जम के बंध जो गुरु को

मनुष्य की भांति मानते हैं उन्हें अंधा जानना क्योंकि गुरु को तो जब भगवान की भांति जानोगे तभी जोड़ बनेगा अगर गुरु भी मनुष्य है तो तुम्हारे संबंध शारीरिक होंगे आदर भी हो सकता है लेकिन आदर सकारण होगा अतर्क नहीं होगा

श्रद्धा नहीं होगी श्रद्धा और आदर में यही फर्क है आदर का अर्थ है कारण है यह आदमी ज्यादा जानता है आचरणवान है त्यागी है ऐसा है वैसा है कारण है तो आदर है श्रद्धा अकारण है इसलिए आदर तोड़ा जा सकता है श्रद्धा तोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि कल पक्का पता चल जाए कि नहीं ये उतना आचरणवान नहीं तो आदर टूट जाएगा

श्रद्धा नहीं टूटेगी क्योंकि श्रद्धा कभी आचरण के कारण थी ही नहीं तो उसके आचरण के कारण टूटने का क्या सवाल है कल पता चल जाए ये आदमी इतना ज्ञानी नहीं जितना हम सोचते थे तो भी श्रद्धा नहीं टूटेगी आदर टूट जाएगा जो गुरु को मनुष्य की भांति जानते हैं कबीर कहते हैं तेनर कहिए अंध वे अंधे उनके पास आंख नहीं

निश्चित ही गुरु भी मनुष्य है पर मनुष्य ही नहीं मनुष्य तो है ही हमारे जैसा शरीर है हमारे जैसी भूख लगती हमारे जैसी प्यास लगती धूप आए तो पसीना आता मनुष्य तो है ही इन अंधों को समझाने के लिए बड़ी कहानियां गढ़नी पड़ी तो जैन कहते हैं कि महावीर को पसीना नहीं आता ये अंधों को समझाने के लिए

महावीर को पसीना आएगा ही प्लास्टिक के बने हो तो बात अलग <laughs> पसीना स्वाभाविक है लेकिन यह कहानी क्यों गढ़नी पड़ रही ये कहानी गढ़नी पड़ रही क्योंकि अगर पसीना आएगा तो भक्त कहेगा फिर मनुष्य ही है महावीर पाखाना नहीं जाते

इस से बड़ी कब्जियत महाकब्जियत दुनिया में कभी हुई ही नहीं लेकिन भक्त को समझाने के लिए महावीर को फंसाना पड़ता क्योंकि अगर महावीर भी पाखाना जाते तो फिर हम जैसे ही हैं फिर भेद क्या भेद खड़ा करने के लिए लेकिन उस भेद से क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा आदर पैदा होगा

श्रद्धा नहीं हो सकती श्रद्धा तो तभी होगी जब महावीर को पसीना भी निकलता हो भूख भी लगती हो महावीर बीमार भी, भी पड़ते हो फिर भी तुम उनमें परमात्मा को देख पाओ तभी श्रद्धा पैदा होगी शरीर तो घर है और शरीर तो वैसा ही है जैसा तुम्हारा है नहीं तो महावीर मरेंगे कैसे पैदा ही कैसे होंगे शरीर तो ठीक तुम्हारे ही जैसा है

लेकिन तुमने अपने को शरीर ही मान रखा है और महावीर ने अपने को उसके ऊपर जान लिया है तुम अपने शरीर के साथ जुड़े हो तादात्म हो गया है महावीर अतिक्रमण कर गए वो शरीर में है लेकिन शरीर ही नहीं है मिट्टी का दिया है लेकिन ज्योति मिट्टी नहीं है तुम्हें अगर दिया ही दिखाई पड़ा तो तुम अंधे हो कबीर कहते हैं ज्योति को देखना

वो ज्योति निश्चित ही उस ज्योति में कोई पसीना नहीं आता उस ज्योति में कोई दुर्गंध भी नहीं उस ज्योति को भूख भी नहीं लगती प्यास भी नहीं लगती लेकिन वो ज्योति को दिए को तो प्यास भी लगेगी तेल की भी जरूरत होगी थकेगा भी टूटेगा भी मरेगा भी गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध जो

लोग गुरु को भी मनुष्य की भांति देखते हैं वे अंधे अंधे इसलिए हैं कि कोई संबंधी ना जुड़ पाएगा आंखें ऊपर उठाओ मंसूर को सूली लगी और जब मंसूर को सूली लगी तो वो हंस रहा था किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर क्यों हंसते हो क्या प्रसन्नता की बात तो उसने कहा कि तुम कम से कम थोड़ी आंखें तो ऊपर उठा देख रहे हो

सूली लगी थी तो वो ऊपर लटका था लोगों को आंखें ऊपर उठाकर देखना पड़ता था तो मंसूर ने कहा मैं प्रसन्न हो रहा हूं तो प्रतीक की बात बोल रहा है वो भीड़ समझी नहीं होगी वो भीड़ समझ नहीं सकती जो उसे सूली लगा रही वो क्या खाक समझे होंगे लेकिन मंसूर ने यह कहा कि अगर मेरी फांसी भी लग जाए और तुम थोड़ी सी आंख उठाकर देख लो तो काफी तो

मिल गया पर्याप्त है मेरी फांसी का सवाल नहीं है तुम्हारी आंख थोड़ी ऊपर उठ जाए गुरु को देखना शरीर में वो निश्चित है लेकिन शरीर ही नहीं है श्रद्धा से ही देख पाओगे जब भी तुम किसी को श्रद्धा से देखते हो तो शरीर खो जाता है जब भी तुम किसी को बड़े गहन प्रेम से देखते हो तो शरीर खो जाता है

शरीर की जगह व्यक्तित्व आत्मा अस्तित्व का बोध होना शुरू हो जाता है जब भी तुम किसी को प्रेम करते हो तो वहां मनुष्य नहीं होता वहां परमात्मा होता है साधारण जीवन में भी जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो दूसरा व्यक्ति साधारण नहीं दिखाई पड़ता प्रेम की आंख तत्क्षण असाधारण को उघाड़ देती मजनू लैला के पीछे दीवाना है

उसके गांव के राजा ने उसे बुलाया और कहा तू पागल है। ये लैला कुरूप है और साधारण क्यों फाल तू परेशान हो रहा है तुझ पे दया आती क्योंकि वो रोता है चिल्लाता है गांव गांव घूमता है लैला लैला की रट लगाया रखता है वो मंत्र राजा को भी दया आ गई लोग भी उसके लिए रोने लगे राजा ने कहा कि मेरे महल से मैं लड़कियां बुलाता हूँ तुझे सुंदर से सुंदर लड़की चुन ले राजा ने एक दर्जन लड़कियां ला खड़ी करनी वही सुंदर लड़कियां थी

लेकिन मंसूर ने देखा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं वह हर लड़की को गौर से देखता कहता नहीं लैला नहीं फिर वो राजा से बोला क्षमा करें मेरी और आपकी आंख में फर्क है आपको लैला साधारण दिखाई पड़ती मुझे उसके सिवाय कोई दिखाई नहीं पड़ता कहीं कुछ गड़बड़ है होगी भूल मेरी ही लेकिन लैला में मुझे कुछ दिखाई पड़ता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता

और मैं अपनी ही आंख से जी सकता हूं की आंख से जीने का मेरे पास क्या उपाय है जब भी कोई आदमी साधारण प्रेम में गिरता है वो प्रेम जहां एक प्रतिशत प्रेम होता है और निन्यानबे प्रतिशत वासना होती तो भी दूसरे व्यक्ति में तत्ण कुछ अलौकिक की प्रती होने लगती लेकिन जब श्रद्धा का जन्म होता है जहां निन्यानबे प्रेम और एक वासना रह जाती

वहां तत्ण परमात्मा की प्रतीति होती है इसलिए इस देश में गुरु को हमने परमात्मा कहा है उससे भी ऊपर रखा है ऊपर रखने के भी कारण गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध महादुखी संसार में आगे जम के बंध वे यहां तो दुखी रहेंगे ही क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई आनंद संभव नहीं क्योंकि श्रद्धा के बिना आत्मा की प्रतीति संभव नहीं

श्रद्धा के बिना परमात्मा की उपस्थिति का बोध नहीं हो सकता और अगर गुरु में तुम्हें परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो तुम्हें वृक्षों में चट्टानों में पहाड़ों में कैसे होगा अगर गुरु में ना हुआ तो मंदिर की मूर्ति में कैसे होगा अगर जीवंत में ना हुआ तो मृत में कैसे होगा तो बड़ी हैरानी की बात है

तो मंदिर की मूर्ति के सामने पत्थर की मूर्ति के सामने झुक खड़े हो जाते हो भगवान भगवान का रट लगा देते हो लेकिन गुरु के सामने भगवान कहने में तुम्हें बड़ी कठिनाई होती क्या तुम सोचते हो ये मूर्ति जिसकी है अगर वह व्यक्ति जीवित होता तुम्हें यही अर्चन होती या नहीं होती यही अर्चन होती

महावीर की मूर्ति के सामने जब तुम खड़े हो तब भगवान कहना बहुत आसान क्योंकि निश्चित ही अब इस संगमरमर की मूर्ति में पसीना नहीं आता भूख भी नहीं लगती संगमरमर की मूर्ति उपवासी ही बैठी रहती भोजन का सवाल ही नहीं संगमरमर की मूर्ति प्यासी नहीं होती रुग्ण नहीं होती मरेगी भी नहीं

हमने पत्थर की मूर्तियां बड़ी सोच के बनाई इसी कारण ताकि मनुष्य में जो जो दिखाई पड़ता है वो वहां दिखाई ना पड़े संगमरमर की मूर्तियां ऐसा हुआ कि मैं गांव में रहता था कुछ दिन के लिए पड़ोस में एक सज्जन रहते थे आसपास लोगों को ख्याल था कि वो थोड़े झटकी

अवकाश प्राप्त थे कभी तर्कशास्त्र के अध्यापक किसी विश्वविद्यालय में रहे थे तो वैसे ही तर्कशास्त्री थोड़े विक्षिप्त हो जाते और फिर अवकाश प्राप्त पर मैंने कहा कि कभी जब उनसे मिलना होगा तो देखेंगे एक दिन मुझे भी शक हो गया निकल रहा था उनके दरवाजे के बाहर से देखा

कि एक टीम का फवारा लिए फूलों पर पानी डाल रहे हैं एक गमले पर लेकिन पानी उस में से गिरी नहीं रहा और वो खड़े हैं मूर्तिवत्त तो गौर से देखा तो दिखाई पड़ा कि फवारे में पैदी भी नहीं तो मैंने उनका सुनिए आप शायद ख्याल नहीं किए विचार में खोए होंगे फव्वारे में पैंदी नहीं उन्होंने कहा बेफिक्र रही ये फूल ही कौन सच है प्लास्टिक के

लेकिन प्लास्टिक के फूल में एक खूबी है न मुरझाता न मरता सासवत मालूम पड़ता है बिल्कुल सनातनी है असली फूल सुबह खिलता है सांझ होते होते मुरझा जाता है नकली फूल सुबह भी वैसा सांझ भी वैसा रात भी वैसा

असली महावीर तो असली फूल की तरह सुबह खिलेंगे सांझ मुरझा जाएंगे लेकिन तब तुम्हें लगेगा हमारे ही जैसे क्या भेद तो तुम्हें मनुष्य का ही दर्शन होगा पूजा मुश्किल होगी संगमरमर की मूर्ति न मुरझाती न जन्मती न मरती सनातन वहां तुम घुटने टेक के आसानी से खड़े हो जाते

तुम इतने झूठे हो कि झूठे की ही पूजा कर पाते हो सच्चे की पूजा करना मुश्किल तुम इतने मुर्दा हो कि मरे को ही पूछ पाते हो जीवंत से तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ता गुरु जीवंत घटना है उसकी मूर्ति बनाने से कुछ भी ना होगा मूर्ति तो तुम बनाओगे लेकिन वो जब मर जाएगा जब कुछ भी हल ना होगा कोई राह ना मिलेगी उससे

और ध्यान रखना मूर्ति के सामने झुकने में अहंकार को कोई चोट नहीं लगती वहां कोई है ही नहीं तुम ही खरीद के बाजार से मूर्ति लाए तुम ही मालिक हो तुम चाहो तो अभी इस मूर्ति को बाहर करो ये मूर्ति कुछ भी ना कर सकेगी तुम भोग लगाओ तो भोग लगता है तुम कहो भगवान सो जाओ तो सोना पड़ता है

तुम दरवाजा बंद करो कि पटबंद है तो पटबंद हो जाते हैं तुम मालिक हो ये भगवान सिर्फ तुम्हारा खिलौना है इनके सामने तुम्हारे अहंकार को कोई चोट नहीं लगती लेकिन एक जीवित व्यक्ति के सामने तुम जब झुकते हो तब अड़चन आती है तुम्हारा अहंकार ही तो श्रद्धा में बाधा है ध्यान रखना तर्क बाधा नहीं है अहंकार बाधा है तर्क तो सिर्फ तरकीब है अहंकार को छिपाने की

कि तुम कहते हो कैसे झुके जब तक वह आदमी न मिल जाए जो झुकने योग्य तब तक कैसे झुके वो आदमी तुम्हें कभी न मिलेगा क्योंकि तुम्हारा तर्क सदा कुछ खोज लेगा मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिन तक अविवाहित रहा मैं उससे पूछा कि क्या कारण अब काफी समय हुआ अब तुम खोज ही अन्यथा समय जा रहा है उसने कहा खोज में ही तो लगाऊ लेकिन मुझे

ऐसी स्त्री चाहिए जो समग्र रूप में पूर्ण हो सैकड़ों स्त्रियां मिली लेकिन पूर्ण कोई भी नहीं और जब तक पूर्ण न हो तब तक मैं प्रेम न होने दूंगा तो मैंने कहा एक भी स्त्री न मिली तुम्हें जीवन भर की तलाश में उसने कहा नहीं एक दो बार मिली भी लेकिन वो भी पूर्ण पति की तलाश में थी

तुम्हें अगर कभी पूर्ण गुरु मिलेगा भी तो ध्यान रखना वो भी पूर्ण शिष्य की तलाश में वो मिलेगा ही नहीं वो तो बचने की तरकीब है गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंत महादुखी संसार में आगे जम के बंद यहां वे दुखी होंगे दुख खबर है कि तुम गलत हो सुख खबर है कि तुम सही हो इसको कसौटी समझो

अगर तुम्हारा जीवन दुखी है तो जानना कि तुम गलत हो तुम जो भी कर रहे हो वो भ्रांत है बुनियाद में भूल है क्योंकि सुख के फूल तभी लगते हैं जब तुम बुनियादी रूप से सही हो और ध्यान रखना अगर कोई मनुष्य सुखी हो तो तर्क देके उसे उसके सुख को नष्ट करने की कोशिश मत करना

क्योंकि सुखी होना ही एकमात्र कसौटी है कि वो सही है मेरे पास लोग आते दो दिन पहले एक मित्र ने कहा कि आप लोगों को पागल किए हुए मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि कोई परमात्मा कहीं है या कि उसे पाया जा सकता है आप लोगों को पागल किए हुए मैंने कहा वो मेरा और लोगों के बीच का मामला

आप उसमें नहीं आते आप स्वस्थ हैं प्रसन्न हैं खुशी की बात है उन्होंने कहा वही तो मुसीबत <laughs> कि न स्वस्थ हो न सुखी हो। <laughs> तो मैंने कहा कि तुम अपने स्वस्थ और सुखी होने का ही ख्याल करो तो आज नहीं कल परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे तुम इसकी फिक्र मत करो कि परमात्मा है या नहीं क्योंकि परमात्मा कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं है

परमात्मा सुख की गहन प्रतीति में उठा हुआ अहोभाव है जब तुम सुखी हो तब तुम मान नहीं सकते कि परमात्मा नहीं अन्यथा सुख कैसे होगा जब तुम सुखी हो और तुम्हारा हृदय गदगद है और तुम्हारे रोए रोए में गीत है तब तुम मान नहीं सकते कि यह अस्तित्व चेतना से शून्य हो सकता है

क्योंकि तुम इस अस्तित्व में वही देखोगे जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है तुम दुखी हो तो अस्तित्व नरक है परमात्मा शून्य तुम सुखी हो तो अस्तित्व स्वर्ग है कण कण परमात्मा से अप्लावित भरा हुआ यह सवाल निष्पत्ति का नहीं है कि तुम सोचो परमात्मा है या नहीं विचार करो दर्शन शास्त्र में जाओ शास्त्रों का अध्ययन करो तर्क जुटाओ यह सब पागलपन है तुम सुखी हो

तत् वो है तुम दुखी हो वो खो गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे और मेरे पागलों को तुम छोड़ो अगर वो सुखी हैं तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं और तुम अगर दुखी हो तो क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा है या नहीं आखिरी निष्पत्ति तो सुख और दुख होगी आखिरी निर्णय तो यह होगा

कि आदमी के जीवन में आनंद का फूल लग सका या नहीं लग सका वही निर्णायक है तो तुम उसी तरफ ख्याल रखना और जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे जीवन में आनंद का फूल खुलने लगे वहां तर्क छोड़ना वहां बुद्धि को हटा देना वहां हृदय को खुला करना वहां श्रद्धा फलित होगी वहां गुरु का उदय होगा

क्योंकि गुरु कोई वाह घटना नहीं है तुम्हारी श्रद्धा से देखा गया अनुभव है जैसे कि तुम आंख खोलते हो सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती तुम आंख बंद कर लेते हो अंधेरा हो जाता है श्रद्धा खोलते हो गुरु दिखाई पड़ता है श्रद्धा बंद करते हो गुरु खो जाता है

गुरु तुम्हारे श्रद्धा की आंख का अनुभव है और श्रद्धा की आंख बुद्धि को हमेशा अंधी मालूम पड़ेगी और जिन्होंने श्रद्धा को पा लिया उनके लिए बुद्धि की आंख से बड़ा अंधापन नहीं लेकिन एक बात पक्की है समझो एक छोटा बच्चा है वो जो भी कहता है उसकी बात अनुभव की नहीं है जबान है

उसकी बात थोड़े अनुभव की है उसने बचपन भी देखा और जवानी भी देखी बूढ़ा आदमी है उसकी बात और भी अनुभव की है उसने बचपन भी देखा जवानी भी देखी बुढ़ापा भी देखा जवान और बूढ़ा जब बात करेंगे तो बात में मेल नहीं पड़ेगा क्योंकि जवान ने अभी दो ही चीजें देखी है अभी तीसरी चीज नहीं देखी बूढ़ा जो भी जवानी के संबंध में कहेगा उसका अर्थ

सोचने जैसा है क्योंकि उसने जवानी भी देखी और फिर जवानी का रहस भी देखा और अब जवानी के विपरीत अवस्था भी देखी और अब वो जीवन के शिखर पर खड़ा है इसलिए हम पूरब में बूढ़े आदमी को आदर देते हैं क्योंकि उसने सब देखा जवान को हम आदर नहीं देते क्योंकि अभी उसे देखने को बाकी पश्चिम में जवान का आदर है। वो भ्रांत है क्योंकि जिसने सब देखा

उसकी ही बात का कोई मूल्य हो सकता है जिस आदमी ने सिर्फ अभी तर्क देखा संदेह देखा उसकी बात का कोई मूल्य नहीं है जिसने तर्क भी देखा संदेह भी देखा फिर श्रद्धा भी देखी उसकी बात का मूल्य क्योंकि उसने दोनों देखे नास्तिक बच्चे जैसा है आस्तिक बूढ़े जैसा है सभी को नास्तिकता से गुजरना पड़ता है

लेकिन सभी आस्तिक नहीं हो पाते क्योंकि कई बच्चे बच्चे ही मर जाते आस्तिक ने दोनों पहलू देखे जीवन के इंकार करके देखा और पाया कि जितना इंकार करो उतने सिकुड़ जाते हो जितना कहो नहीं नहीं नहीं छोटे होते जाते हो उसने दूसरा अनुभव भी देखा कि जितना कहो हां जितना करो स्वीकार उतने विराट होते जाते हो

कहो नहीं आखिर में तुम ही बचते हो सिकड़े हुए सड़े हुए कहो हां तुम खो जाते हो विराट बचता है परमात्मा बचता है कहो नहीं तुम हो जाओगे अणु की भांति छुद्र कहो हां तुम हो जाओगे आत्मा की भांति आकाश की भांति विराट

महादुखी संसार में आगे जम के बंध वो यहां तो दुखी होंगे ही और बार बार उन्हें मरना पड़ेगा जम के बंध बार बार यम आएगा उन्हें बांधेगा और ले जाएगा उनके कारण यम को भी बड़ा श्रम उठाना पड़ेगा वो बार बार जन्मेंगे बार बार मरेंगे दुख पाएंगे और मृत्यु से बार बार गुजरेंगे जो व्यक्ति जाग जाता है

उसके जन्म और मृत्यु दोनों खो जाते जो आदमी परमात्मा के साथ एक हो जाता फिर न आना है न जाना है इसे ही पूर्व में कहा है आवा गमन से मुक्ति आने जाने से मुक्ति उसकी यात्रा समाप्त हो जाती मंजिल आ गई